जपा जाप संबंधी सदगुरु ओषो के अद्भुत प्रवचनों का संकलन ट्रैक पंद्रह अपने से होता है अष्टावक्र उवाच ओ ब्रह्मभूत ब्रह्मूत किंचिन्ना अलक्ष्य स्फू शुद स्वभावन शाम भगवान श्री अष्टावक्र के इस कथन पर प्रकाश डालने की अनुकंपा कीजिए ब्रह्म भूत मिदम सर्वम जब तक हमारे भीतर प्रक्षेपण प्रोजेक्टर मौजूद है तब तक हम जो भी देखेंगे वह झूठ हो जाएगा और ये जो सब तुम्हें अब तक दिखाई पड़ा है यह सब बिल्कुल असत्य है समझ लेना ठीक से इसका यह मतलब नहीं कि यह नहीं है कि तुम जाओगे तो दीवाल से निकलना चाहोगे तो निकल जाओगे सिर्फ टूट जाएगा दीवाल है इस भ्रांति में मत पड़ना लेकिन जैसा तुम देखते हो वैसा नहीं है तुम्हारे देखने में भूल है सत्य के होने में जरा भी भूल नहीं है जिस दिन तुम्हारी आंखें निर्मल हो जाएंगी ध्यान पूरित हो जाएंगी जिस दिन तुम्हारी आंखों पर दूसरों के चश्मे न रह जाएंगे पक्षपात के शास्त्र के सिद्धांत के हिंदू मुसलमान ईसाई बौद्ध जैन के जिस दिन तुम्हारी आंख पर कोई चश्मे न होंगे तुम्हारी आंख खुली और नग्न होगी और तुम मुक्त आंख से देखोगे और आंख के पीछे छिपी हुई वासना का कोई प्रोजेक्टर कोई प्रक्षेपण यंत्र न होगा उस दिन जो दिखाई पड़ेगा वही परमात्मा है उस दिन सत्य को जाना उस दिन भ्रम छूटा यह सब प्रपंच है यह कुछ भी नहीं है ऐसा निश्चयपूर्वक जानकर किश्चिन ना स्थिति निश्चयी किंचित ना ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है ऐसा निश्चय पूर्वक जानकर इति निश्चयी पूर्वक जानने को ख्याल में ले लो सुना तो तुमने भी है बहुत बार कि ये सब माया ये तो सदियों से इस देश में दोहराया जा रहा कि सब माया लेकिन सुनने से निश्चय नहीं होता विश्वास भी कर लो तो भी निश्चय नहीं होता विश्वास के भीतर भी अविश्वास का कीड़ा सरकता रहता तुमने लाख मान लिया कि सब माया लेकिन भीतर भीतर गहरे तो तुम जानते हो कि है तो सच शास्त्र कहते हैं सो मान लिया हिंदू घर में पैदा हुए सो मान लिया बौद्ध घर में पैदा हुए तो मान लिया लेकिन यह मानना है ये निश्चय नहीं है और जब तक ये निश्चय ना हो तब तक काम ना पड़ेगा मैं एक छोटे बच्चे से पूछ रहा था किसी के घर में मेहमान था वो बच्चा बड़ा तेजस्वी है वो मुझसे कहने लगा कि मेरा भी विश्वास ईश्वर में मैंने उससे पूछा विश्वास का तू अर्थ क्या करता है तो थोड़ा सोचने लगा और बोला विश्वास का अर्थ होता है ऐसी शक्ति कि जिसके द्वारा जैसा नहीं है वैसा मानने की हिम्मत आ जाए जैसा नहीं है वैसा मानने की हिम्मत आ जाए उसका नाम विश्वास है उसकी परिभाषा मुझे जच्छी मालूम तो है कि नहीं है ईश्वर लेकिन फिर भी मान लेने की जो शक्ति है उसका नाम विश्वास है बड़े बड़े शास्त्रों ने विश्वास की परिभाषा की लेकिन इतनी सुंदर नहीं तुम भी कहां मानते हो कि ईश्वर है कहते हो जीप पर है प्राण में, में नहीं है ओंठों पर है हृदय में नहीं है ऊपर ऊपर है भीतर भीतर बिल्कुल नहीं विश्वास निश्चय नहीं मैंने सुना है एक आदमी किसी गुरु के पास बहुत वर्षों तक रहा उसने एक दिन देखा कि गुरु पानी पे चल रहा है वो बड़ा चमत्कृत हुआ जब गुरु लौट के आया तो उसने पैर पकड़ लिए चमत्कार से तो लोग बड़े चकित होते उसने कहा कि ये सूत्र तो मुझे भी बता दो ये तरकीब तो अब मैं छोड़ूंगा ना जान के रहूंगा ये रहस्य मुझे भी समझाओ कैसे पानी पर चले गुरु ने कहा इसमें कुछ रहस्य नहीं प्रभु पे भरोसा हो तो सब हो जाता है इति निश्चयी श्रद्धा हो सब हो जाता है तो उसने कहा कैसे करूं श्रद्धा तो उन्होंने कहा प्रभु का स्मरण काफी राम नाम तो उस आदमी ने दूसरे ही सुबह नदी पर जाकर कोशिश की एकदम दोहराने लगा राम राम राम राम चलने की कोशिश की तक्षण डुबकी खा गए मुंह में पानी भर गया ब मुश्किल बाहर निकल गया बड़ा क्रोधित हुआ गुरु के पास गया और कहा कि आप धोखा दिए मैं तो राम राम राम राम कहता ही गया फिर भी डुबकी खा गया और राम राम कहने की वजह से मुंह में भी पानी चला गया वैसे मैं तैरना जानता हूं मगर मैं राम राम कहने में लगा था और मैं इस ख्याल में था कि डुबकी तो होनी नहीं है तो मैंने कुछ व्यवस्था नहीं की थी सब कपड़े भी खराब हो गए डुबकी भी खा गया यह बात जशती नहीं आपने कुछ धोखा दे दिया गुरु ने पूछा कितनी बार राम कहा था उसने कहा कितनी बार अनगिनत बार कहा था पहले तो किनारे पर खड़े होकर खूब कहता रहता कि बल पैदा हो पैदा हो जाए फिर जब देखा कि हां अब आ गई गर्मी तो चला और डुबकी खा गया और कह रहा था तब भी जब डुबकी खा रहा था तब भी मैं राम राम ही कह रहा था गुरु ने कहा इतनी बार कहा इसलिए डुब गए श्रद्धा होती तो एक ही बार कहना काफी था ये तो अश्रद्धा की वजह से इतनी बार कहा श्रद्धा होती तो एक बार काफी था फिर दोबारा क्या कहना राम कह दिया बात खत्म हो गई सच तो यह है अगर श्रद्धा हो तो शब्द में कहना ही नहीं पड़ता हृदय में उसकी पुलक उसकी लहर काफी है इतने शब्द भी नहीं बनाने पड़ते हैं। हवा के एक झोंके की तरह से हृदय में कोई चीज गूंज जाती तुम्हें गुंजानी भी नहीं पड़ती इसलिए तो नानक ने उसके जाप को अजपा कहा है जप करना पड़े तो सच्चा नहीं थोड़ा झूठ हो गया, जप का मतलब भी हो गया तुम कर रहे हो अजपा का अर्थ होता है जो अपने से हो तुम बैठे हो अचानक तुम पाव भीतर की गूंज रही बात खिल रहे फूल तुम दृष्टा बन जाओ उस समय करता नहीं अजपा का अर्थ होता जो तुमने जपा नहीं था फिर भी जपा गया जो अपने आप हुआ आगे हम सूत्रों में समझेंगे अजपा का अर्थ जो इस स्फुरन मात्र है जो तुम्हारे करने से नहीं हुआ है जिसकी इस स्फुर हुई है वृक्षों में फूल खिले वृक्षों ने खिलाए नहीं खिले इसलिए बड़ी गहरी सच्चाई है उनमें और बड़ी सुगंध और उनके रंग अद्भुत थे और प्रभु की उनमें झलक ये पक्षी गुनगुना रहे ये चेष्टा नहीं कर रहे ये गीत इनसे फूट रहा है जैसे झरने बह रहे हैं ऐसे पक्षी गीत गुनगुना रहे जैसे हवा बहती और सूरज निकलता और सूरज की किरणें बरसतीं ऐसे पक्षी गा रहे हैं यह स्फूर्ण मात्र है तुम जब बैठ के राम राम करते हो तब चेष्टा होती चेष्टा यानी झूठ तुम्हारा किया सब प्रपंच है तुम्हारे किए तुम कहीं भी न पहुंच पाओगे तुमने किया कि तुम भटके तुम ऐसी दशा में आ जाओ जहां तुम ना करो जो होता है उसे होने दो लेकिन बिना किए तुम नहीं रह सकते एक मछुआ एक नदी के किनारे मछलियां मार रहा था उसने दो बाल्टियां रख छोड़नी थी मछलियां पकड़ता एक बाल्टी में डाल देता और कुछ कैंकड़े पकड़ लेता तो उनको दूसरी बाल्टी में डाल देता मछलियां जिस बाल्टी में डालता उसके ऊपर तो उसने ढक्कन ढांक रखा था और कैंकड़े जिसमें डालता बिना ढक्कन के छोड़ दिया था और पच्चीसों कैंकड़े उसमें बिलबिला रहे थे और निकलने की कोशिश कर रहे थे चढ़ रहे थे गांव के एक राजनेता नेताजी घूमने निकले थे उन्होंने खड़े होकर देखा उनको कोई बात जची नहीं उन्होंने कहा कि भाई तू कैसा पागल है इतनी मेहनत कर रहा हो ये कैंकड़े सब निकल जाएंगे इसको ढांकता क्यों नहीं जैसे मछलियों को ढांका ऐसा इसको क्यों नहीं ढांकता उसने कहा आप बेफिक्र रहो ये कैंकड़े बड़े बुद्धिमानी करीब करीब राजनीतिज्ञ ये राजनीति समझो आपकी राजनीति जैसी हालत है इनकी एक कैंकड़ा चढ़ता है दूसरा नीचे खींच लेता है ये निकल ना पाएंगे इनकी वही हालत है जो दिल्ली में है 25 केकड़े एक भी निकल नहीं सकता ये तो मैं सुबह से पकड़ रहा हूं एक भी नहीं निकला मैं भी देख रहा हूं कि हद राजनीति चल रही एक चढ़ता है दो खींच लेते हैं उसको इनको ढांकने की कोई जरूरत नहीं ये अपने ही करने से फंसे हुए इनका कृत्य ही इन्हें फंसा रखने को काफी है तुम जो फंसे हो तुम्हारे ही कृत्य से फंसे हो तुम जो खींच रहे हो दूसरा भी तुम्हें नहीं खींच रहा तुम खुद ही अपने को खींच खींच के गिरा लेते हो तुम्हारे जीवन में क्रांति घट सकती अगर तुम कृत्य को और कर्ता भाव को छोड़ दो और इस फुरना से जियो भ्रमभूत मिदम सर्वम यह सब जैसा तुमने देखा असत्य है जैसा है वैसा तुमने अभी देखा नहीं संसार और परमात्मा की यही परिभाषा है तुमने अक्सर सोचा होगा कि संसार और परमात्मा दो अलग अलग बातें गलत सोचा है परमात्मा को गलत ढंग से देखा तो संसार संसार को ठीक ढंग से देख लिया तो परमात्मा ये दो बातें नहीं है यहां द्वैत नहीं है एक ही है जैसा है वैसा ही देख लिया तो परमात्मा दिखाई पड़ जाता है और जैसा नहीं है वैसा देख लिया है, तो संसार ठीक ठीक देख लिया तो परमात्मा चूक गए तो संसार परमात्मा को देखने में जो चूक हो जाती उसी से संसार दिखाई पड़ता है परमात्मा को देखने में जो चूक हो जाती उसी से पदार्थ दिखाई पड़ता है अन्यथा पदार्थ नहीं पदार्थ तुम्हारी भ्रांति है परमात्मा सत्य है अब लोग जो पूछते हैं परमात्मा कहां है कहते हैं परमात्मा को देखना कभी कभी कोई नास्तिक मेरे पास आ जाता है वो कहता जब तक हम देखेंगे नहीं मानेंगे नहीं मैं उससे कहता हूं पहले तू अपनी आंख की तो फिक्र कर ले देखेगा ये तो ठीक है देखने की आकांक्षा भी ठीक है लेकिन तेरी आंख खुली है तेरी आंख साफ सुथरी है इसकी तुझे चिंता नहीं दर्शन की चिंता है दृष्टि की चिंता ही नहीं है। अंधा है और रोशनी देखना चाहता है बहरा है और संगीत सुनना चाहता और कहता जब तक सुनूंगा नहीं मानूंगा नहीं बात तो ठीक कह रहा है सुनोगे नहीं तो मानने का सार भी क्या है लेकिन अगर सुनाई नहीं पड़ रहा है तो पहली बात बुद्धिमान आदमी यही सोचेगा कि कहीं मेरे सुनने के यंत्र में कोई खराबी तो नहीं सदियों सदियों में सद्पुरुषों ने कहा है, है एक देश में नहीं अनंत अनंत कालों में अनंत अनंत देशों में अनंत अनंत परिस्थितियों में सदपुरुषों ने निरपवाद रूप से कहा है है। तो कहीं मेरे आंख के यंत्र में कुछ खराबी तो नहीं यह बुद्धिमान आदमी पहली बात उठाएगा बुद्ध कहता है हो तो मैं देखूं देखूं तो मैं मानूं, और इसकी फिक्र ही नहीं करता कि मेरे पास देखने की क्षमता है पात्रता है इति निश्चयी का अर्थ होता है जिसने देख लिया और देख के जो निश्चय को उपलब्ध हो गया निश्चय एक ही तरह से आता है दर्शन से अनुभव से प्रतीति से अलक्ष स्फुरना शुद्धा स्वभावे नई व साम्य थी और अलक्ष स्फुरन वाला शुद्ध पुरुष स्वभाव से शांत होता यह शब्द बड़ा अद्भुत है अलक्ष स्फुर इस वाला इसे समझ लिया तो अष्टवक्र का सब सारभूत समझ लिया हम तो जीते हैं अपनी चेष्टा से हम तो जीते हैं अपने योजना से हम तो जीते हैं प्रयास से जीने कि ये जो हमारी चेष्टा है ये जो प्रयास है यही हमें तनाव से भर देता है संताप और चिंता से भर देता है इतना विराट अस्तित्व चल रहा है तुम देखते हो फिर भी अंधे हो इतना विराट अस्तित्व चल रहा है इतनी व्यवस्था से चल रहा है इतना संगीतपूर्ण इतना लयबद्ध चल रहा है लेकिन तुम सोचते हो तुम्हें अपना जीवन खुद चलाना पड़ेगा कहा है मलूक ने अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास मलूका कह गए सबके दाता राम बड़ा अद्भुत वचन है यद्यपि गलत लोगों के हाथ में पड़ गया लोगों ने इसका अर्थ निकाल लिया कि पड़े रहो आलसी होकर दास मलू का कह गए सबके दाता राम तो करना क्या है कुछ मत करो ये मतलब नहीं अजगर करे न चाकरी पंछी करे ना काम लेकिन देखा पंछी कितने काम में लगे ला रहे घास पात बना रहे घोंसले बीन रहे गेहूं चावल दाल इकट्ठा कर रहे भोजन बच्चों को खिला रहे खुद खा रहे काम तो बहुत चल रहा है अजगर भी सरक रहा है अजगर भी काम में लगा है लेकिन मलूक का कुछ अर्थ और है लू ये कह रहे हैं कि पंछी इतना काम कर रहे फिर भी खुद नहीं कर रहे जो हो रहा है हो रहा है इसमें योजना नहीं है इसमें अहंकार नहीं है इसमें कर्तत्व का भाव नहीं है लेकिन लोग तो अपने ही ढंग से समझते लोग अपनी बुद्धि से समझते लोगों ने समझा कि ये तो आलस्य का पाठ है तो ओढ़ के चादर सो रहो लेकिन तुम अगर चादर भी ओढ़ के सोए तो तुम ही करता हो परमात्मा को करने दो तुम मत करो यह अर्थ होता है अलक्ष स्फुरन अज्ञात इस स्फुरन जो हाथ दिखाई नहीं पड़ते उनमें अपने कुछ छोड़ दो जिसने सब संभाला है तुम्हें भी संभाल लेगा छोटी सी जिंदगी है तुम्हारी एक दिन मरे दूसरे दिन गए दो दिन की जिंदगी है इतना विराट संभाला हुआ है तुम अपनी इस दो दिन की जिंदगी को छोड़ नहीं सकते इस विराट पर और ना छोड़ के भी क्या सार है मरोगे ना तुमने जन्म लिया है स्वयं ना मौत तुम ले सकोगे जन्म भी हुआ मौत भी घटेगी बीच में ये थोड़े से दिन है तुम नाहक उत्पात कर रहे अश्वकर कहते हैं छोड़ दो इस स्फुर पर जियो सहज स्फुरन से मत करो योजना मत बनाओ बड़े किले मत खड़े करो बड़े स्वप्न लेकिन लोग समझते हैं कि यह आलस्य की शिक्षा है यह आलस्य की शिक्षा नहीं यह अकर्मण्यता की शिक्षा नहीं यह इतनी ही शिक्षा है कि कर्ता तुम न रहो कर्ता परमात्मा हो लेकिन लोग अपने ही ढंग से समझते मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन एक स्त्री के प्रेम में था वह स्त्री जरा चिंतित थी संदिग्ध थी एक दिन उसने पूछा जब शादी बिल्कुल करीब ही आने लगी और दिन बहुत निकट आने लगा तो उस स्त्री ने पूछा कि नसरुद्दीन क्या तुम शादी के बाद भी मुझे इतना ही प्यार करोगे ऐसा ही प्रेम करोगे जैसा अभी करते हो नसरुद्दीन कहा क्यों नहीं तुम तो जानती ही हो कि मुझे शादीशुदा औरतें ज़्यादा पसंद आदमी की समझ अपनी समझ से ही देखेगा अपनी ही समझ से व्याख्या करेगा अपनी समझ के बाहर हम नहीं निकल पाते इसलिए परमात्मा की समझ हमारे हाथों में नहीं उतर पाती हम थोड़ी अपनी समझ को एक तरफ रखें अलक्ष्य स्फूर्ण का अर्थ होता है तुम स्वभाव पर छोड़कर देखो क्षण क्षण जियो जो अष्टावक्र अलक्ष्य स्फूरना से कह रहे हैं वही बुद्ध ने कहा है क्षणवाद से क्षण क्षण जियो आगे के क्षण का विचार मत करो इस क्षण जो हो, होने दो आगे का क्षण जब आएगा तब आएगा जीसस ने कहा है आगे का क्षण अपनी फिक्र स्वयं कर लेगा जीसस ने कहा है, देखो खेतों में उगे हुए लिली के फूल कितने सुंदर हैं न इन्हें कल की चिंता है न बीते कल की कोई याद न ये श्रम करते न ये रंग जुटाते न सुगंध जुटाते सब किसी अलक्ष्य स्फुरना से हो रहा है और जीसस ने कहा है अपने शिष्यों से कि मैं तुमसे कहता हूं कि सम्राट सोलोमन भी अपने बहुमूल्य वस्त्रों में इतना सुंदर न था जितने ये लिली के फूल अलक्ष्य स्फूरना का अर्थ है जैसे फूल हैं पक्षी हैं ये सारी प्रकृति का विराट खेल चल रहा है इस खेल में तुम भी भागीदार हो जाओ करता ना रहो जो परमात्मा कराए होने दो जेन फकीर कहते हैं जब भूख लगे भोजन कर लो जब नींद आए तब सो जाओ जैसा होता हो उसके साथ बहे चलो तैरो भी मत नदी की धार में बहो तुमने कभी एक मजेदार बात देखी जिंदा आदमी डूब जाता नदी में और मुर्दा आदमी तैरने लगता है मुर्दा नदी के ऊपर आ जाता है और जिंदा आदमी डूब डूबकी खा जाता है मुर्दा आदमी को जरूर कोई राज मालूम है जो जिंदा को मालूम नहीं मुर्दा को एक राज मालूम है कि वो कोई चेष्टा नहीं करता चेष्टा कर ही नहीं सकता मुर्दा है जब चेष्टा नहीं करता तो नदी भी उसे अपने हाथों में ले लेती तुम चेष्टा करते हो उसी में डूब जाते हो तैरने की कला का कुल इतना ही राज है कि जिस दिन तुम्हें पता चल गया कि नदी नहीं डुबाती तुम अपनी चेष्टा से डूबते हो तुम धीरे धीरे चेष्टा छोड़ते गए तब तो तुम नदी की छाती पर तैर सकते हो पड़े रहो नदी नहीं डुबाती नदी ने कभी किसी को नहीं डुबाया है लोग अपनी ही मेहनत से डूब गए ये विराट किसी को डुबाने में उत्सुक नहीं लोग अपनी मेहनत से डूब जाते लोग अपने गले में अपनी फांसी खुद लगा लेते यहां कोई तुम्हें फांसी देने को उत्सुक नहीं है यह अस्तित्व अपूर्व रस से भरा है और यह अस्तित्व अपूर्व उत्सव से भरा है तुम नाच सकते हो तुम्हारे पैर में जंजीरें नहीं है अस्तित्व ने तुम्हारे पैर में घूंगर डाले लेकिन तुम जंजीरें बना बैठे हो तुम ये बात भूल ही गए हो कि अस्तित्व के साथ एक रस हुआ जा सकता है सन्यास का ठीक ठीक यही अर्थ है जो व्यक्ति स्वा इस स्फुर्णा से जीने लगा जो अपने भीतर से जीने लगा जो अब बुद्धि से योजना नहीं करता जो होता है होने देता है जैसा होता है वैसा होने देता है आक्रमण नहीं हो गया है कर्म विराट होता है अब भी लेकिन अब कर्म के ऊपर अपनी कोई मालकियत नहीं रही अब अपने कर्म पर कोई दावा नहीं रहा जो गैर दावेदार हो गया है वही संन्यासी अलग स्फुर सुद्धा स्वभावे नई विसाम्य थी और ऐसा व्यक्ति शुद्ध हो जाता है स्वभाव से ही शांत हो जाता है ऐसे व्यक्ति को शांत होने के लिए कोई भी योग जप तप नहीं करना पड़ता और ऐसे व्यक्ति को शुद्ध होने के लिए कोई भी आयोजना नहीं करनी पड़ती